प्रदीप साधनपाद सूत्र 18 भोगाप वर्गार्थ मिति यह गुण का ही दूसरा विशेषण है मोक्ष के उपपादक की व्याख्या करते हैं तत्तु ना प्रयोजन मिति वह गुण त्रय प्रयोजन शून्य भूत और इंद्रिय रूप से प्रवृत्त नहीं होता किंतु प्रयोजन को लेकर ही प्रवृत्त होता है अतः इस प्रकार का गुणत्रय पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए ही प्रवृत् होता है भोग और अपवर्ग की व्याख्या करते हैं तत्ष्टानिष्ठेती इष्ट और अनिष्ट गुण सुख दुखात्मक शब्द आदि विषय हैं उनके स्वरूप का अवधारण तदाकार बुद्धि की वृत्ति है पुरुष निष्ठ साक्षात्कार नहीं क्योंकि बुद्धि निष्ठता आगे कहेंगे सही तत्फल से भोगता इससे पुरुषनिष्ठ भोगतांतर को भी आगे कहेंगे पुरुषनिष्ठ भोग के चित्त स्वरूप होने से तथा नित्य होने से वह पुरुषनिष्ठ भोग सूत्रांग फल नहीं है यह भाव है शब्द आदि की वृत्ति के काल में विवेक ख्याति होने पर आगे कहा अपवर्ग ही है अतः उसे उस प्रकार के शब्द आदि की व्यावृत्ति के लिए अभिभागा पन्नम यह विशेषण पुरुष के साथ अभिव्यक्त है अमिश्रित है अर्थात अहंकार में मम मेरा यह आत्मनिष्ठतया अभिमान होना भोग है जीवन मुक्त को भोग नहीं भोगा भास ही होता है क्योंकि मैं सुनता हूँ इत्यादि अभिमान है अंदर है जिनके उन शब्द आदि वृत्ति के गुणों में ही भोग व्यवहार होता है भोगतृति भोक्ता पुरुष का जो स्वरूप उपाधि रहित चैतन्य है तदाकार बुद्धि अपवर्ग है आदौ तो मोक्षो ज्ञान न द्वितीय राग संक्षयात्थत्रयाथ तृतीयस्तु व्याख्यातम मोक्ष लक्षण प्रथम मोक्ष ज्ञान से होता है दूसरा मोक्ष राग के क्षय से होता है और तीसरा मोक्ष दुखत्रय के छूट जाने से होता है यह मोक्ष लक्षण की व्याख्या हो गई इसमें यह पंचशिखाचार्य का वाक्य प्रमाण है अथवा अपवृते नेनेति हट जाता है छूट जाता है जिसके द्वारा दुख से वह अपवर्ग है इस व्युत्पत्ति से भी दुखत्रय से छूटना ही अपवर्ग है शंका क्यों जी भोग और अपवर्ग के सिवाय अन्य प्रयोजनार्थ दृश्य क्यों नहीं होता समाधान द्वयो इन दो भोग और अपवर्ग के अतिरिक्त दर्शन नहीं है बुद्ध की वृत्ति नहीं है अविभागापन्नता में पंच शिखाचार्य के संवाद को प्रमाण देते हैं तथा चोक्त लोक में सबके कर्ता गुणों के, के विद्यमान होने पर भी तीन गुणों की अपेक्षा से जो चौथा पुरुष है जो कि गुणों के व्यापार का साक्षी मात्र है उसी में कर्ता बुद्धि से समर्प्यमाण गुणों के परिणामों को युक्ति सिद्ध के समान देखता हुआ मूढ़ गुणों से अन्य चैतन्य दर्शन की संभावना तक नहीं करता है इस विवेक के अग्रहण में भिन्नत्व में हेतु है तुल्या तुल्य जातीय यह पुरुष का विशेषण है बुद्धि और पुरुष दोनों ही स्वच्छ हैं और सूक्ष्म हैं इस समानता से गुण और पुरुष दोनों तुल्य जाती हैं पुरुष चेतन अपरिणामी है और गुण जड़ है परिणामी है इस भिन्नता से गुण और पुरुष विजाती हैं यह आशय है